ठीक है नैना ने मुस्कुराते हुए कहा तो फिर मैं कैसे शुरू करूं जैसे भी आप चाहें बस सीधे मुझे टारगेट करके मेरे चेहरे पर पंच करो विक्रांत अपनी पोजीशन में आ गया फिर मैं आपको बताऊंगा कि एल्बो लॉक कैसे किया जाता है ओ, अच्छा आपने नाम क्या बताया नैना ने मुस्कुराते हुए कहा विक्रांत विक्रांत सक्सेना विक्रांत ने हंसते हुए कहा डी नगर पुलिस स्टेशन से हम्म ज्वाइनिंग है जॉइनिंग तो नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है जी विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा जी क्या बात है तो चलो शुरू करते हैं इतना कहकर नैना एक्शन के लिए रेडी होगी कमन कमन मेरे फेस पर हिट करो विक्रांत पोजिशन में आ गया अब तक वहाँ प्रैक्टिस कर रहे सभी लोगों की नज़र विक्रांत और नैना पर आकर टिक गई तभी बड़े ध्यान से विक्रांत और नैना का एक्शन सीन देखने के लिए उतावले थे नैना अपने हाथ की मुठ्ठियों को बांध जैसे ही विक्रांत के चेहरे पर हिट करने के लिए बढ़ी विक्रांत ने उसकी हथेली को पकड़ लिया और फिर उसे दाहिनी दिशा में मोड़ दिया हाथ घूमते ही नैना का शरीर भी घूम गया और फिर विक्रांत उसके ठीक पीछे आ गया। हाथ घूमने की वजह से नैना का शरीर थोड़ा झुक भी गया। इस बीच विक्रांत ने नैना के हाथों को थोड़ा मसल भी दिया फिर तुरंत ही उसे फ्री कर दिया देखा ऐसे करते हैं एल्बोलॉक पहले अटैक का हाथ पकड़ो और फिर उसे दाहिनी तरफ घुमा दो सारी चालाकी उसके हाथ के पंजे को पकड़ने में ही है विक्रांत ने नैना को समझाते हुए नैना मुस्कुराते हुए विक्रांत की बातें सुन रही थी अच्छा एक बार और ट्राई करें नैना ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलो एक बार फिर से विक्रांत और नैना पोजीशन में आ गए नैना ने ठीक पहले की ही तरह विक्रांत के चेहरे पर टारगेट करके उसे पंच करने की कोशिश की और फिर से विक्रांत पिछली बार की ही तरह उसका हाथ पकड़कर घुमाते हुए नैना के एल्बो को लॉक कर दिया इसी वक्त नैना बोली अब मेरे पास इस लॉक को तोड़ने की एक ट्रिक है मैं करूँ हाँ बिल्कुल करो विक्रांत ने कहा विक्रांत के इतना कहते ही नैना ने अपने दूसरे हाथ की कोहनी विक्रांत के पेट में घुसा दी साथ ही अपने सिर से विक्रांत की ठुड्डी पर वार कर दिया जिससे विक्रांत की नैना के हाथों पर पकड़ कमज़ोर हो गई फिर नैना ने अपना हाथ छुड़ाते हुए तुरंत नैना ने एक जोरदार पंच विक्रांत के चेहरे पर रख दिया तुरंत ही विक्रांत लड़खड़ा जमीन पर धराशाही हो गया पल भर में ही वो ज़मीन पर चित पड़ा था उसे समझ भी नहीं आया कि अचानक से इस लड़की में इतनी सुपर पावर कहाँ से आ गई नैना ने करंट लगने से भी कम समय में विक्रांत को खुद से दूर धकेलकर ज़मीन पर पटक दिया था अब जाकर विक्रांत को एहसास हो रहा था कि आखिर इस लड़की से सभी इतना दूर क्यों भागते हैं कोई इसके पास इसीलिए नहीं आना चाहता विक्रांत जमीन पर गिरा पड़ा हुआ था वहाँ मौजूद सभी पुलिसकर्मी अपनी प्रैक्टिस छोड़कर विक्रांत को ही देख रहे थे विक्रांत की नाक से हल्का खून भी आने लग गया था और उसके गालों पर और पेट में भी दर्द का एहसास हो रहा था चारों तरफ खड़े लोग उसे ही देख रहे थे एक महिला पुलिसकर्मी से पिटने के बाद विक्रांत काफी शर्मशार हो रहा था अब बात इज्जत पर आ गई थी और विक्रांत हार मारने वालों में से नहीं था वो अपनी इज्जत यूं ही नहीं डूबने देगा भगवान का नाम लेकर वो दोबारा से उठ खड़ा हुआ नैना के हाथों पिटने के बाद अब विक्रांत को अपनी इज्जत की लड़ाई लड़नी थी शरीर में दर्द तो हो रहा था लेकिन फिर भी विक्रांत दर्द को छुपाते हुए उठ खड़ा हुआ उसके उठते ही नैना ने मुस्कुराते हुए कहा ओह, सॉरी मिस्टर विक्रांत आपको चोट तो नहीं लगी वो एक्चुअली मैं अक्सर अपराधियों को पकड़ते समय उन्हें ज़ोर से पंच देती हूँ तो वही आदत पड़ी हुई है मैंने आपको भी जोर से पंच कर दिया वैसे आप कुछ और भी सिखाना चाहेंगे मुझे कोई और ट्रिक विक्रांत ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहा वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा हिट किया आपने लेकिन इस लॉक को तोड़ने की एक और अच्छी ट्रिक है चलिए मैं आपको बताता हूँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए नैरा कहा वो बिल्कुल नहीं डरी वो पहले से ही कराटे और मार्शल आर्ट में चैम्पियन थी उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था इसलिए विक्रांत के कहते ही वो तुरंत रेडी हो गई लेकिन विक्रांत की भी हिम्मत देख वहाँ मौजूद लोगों को हैरानी हो रही थी और कोई होता तो एक बार में ही मैदान छोड़कर निकल लिया होता विक्रांत और नैना अपनी अपनी पोजिशन में आ चुके थे इस बार विक्रांत को हिट करना था और नैना को एल्बो लॉक करना था उसके बाद विक्रांत उस एल्बो लॉक को तोड़ दिखाने वाला था जैसे ही विक्रांत ने नैना के फेस पर पंच करने के लिए अपना हाथ उठाया नैना ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर घुमा दिया और विक्रांत के एल्बो को लॉक कर दिया नैना ने अपनी पूरी ताकत से विक्रांत के हाथ को मरोड़ दिया ताकि उसका हाथ टूट ही जाए हाथ ना टूटे तो कम से कम इतना तो हो ही जाए कि विक्रांत हाथ छोड़ने के लिए विनती करने लगे लेकिन शायद नैना ने भी विक्रांत को अंडर कर लिया था विक्रांत काफ़ी स्ट्रांग था नैना ने उसके हाथ को मरोड़ उसे लगभग झुका ही दिया था तभी विक्रांत ने अपना पैर उठाकर जोर से नैना के पैरों पर मारा दर्द के मारे नैना चीख पड़ी और उसकी पकड़ भी कमजोर होगी इसी बीच विक्रांत ने अपने सिर से नैना की छाती पर जोरदार प्रहार किया वो उछलकर दूर जा गिरी आसपास पास ये शो देख रहे लोगों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे वो सभी विक्रांत का एक्शन देख हैरत में पड़ गए थे नैना दर्द से करहाती हुई जमीन पर पड़ी थी गुस्से उस से उसका चेहरा लाल हो चुका था पैर के पंजे भी चोट के कारण लाल हो चुके थे ठाती पर प्रहार होने की वजह से दिल की धड़कने भी काफी तेज हो चुकी थी लेकिन तुरंत ही वो उठ खड़ी हुई उसके अंदर गुस्से का उबाल उठ पड़ा इस वक्त वो विक्रांत को दो भागों में चीर देना चाहती थी लेकिन वो एक्टिंग में बहुत माहिर थी उसने खड़े होते हुए वाह गुड जॉब गुड जॉब एक्चुअली मेरे पास एक और ट्रिक है जो मैंने पहले नहीं यूज़ की थी एक बार ट्राई करेंगे आप नैना मुस्कुराते हुए कहा हाँ बिल्कुल विक्रांत ने निर्भीकता से जवाब दिया विक्रांत भी हार मारने वालों में से नहीं था इस बार फिर से विक्रांत पोजीशन में आया नैना ने अपना हाथ विक्रांत को पंच करने के लिए उठाया लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही कोई दूसरा प्लान चल रहा था उसने हाथ तो विक्रांत के मुंह पर पंच करने के लिए उठाया लेकिन विक्रांत उसके हाथ को पकड़ता उससे पहले ही नैना ने अपने पैर को उठाते हुए घुटनों से विक्रांत के पेट पर जोरदार प्रहार कर दिया विक्रांत भी शायद पहले से ही इसके लिए तैयार था उसने अंदाजा लगा लिया था कि नैना जरूर कुछ न कुछ प्लान चेंज करने वाली है इसलिए उसने भी एक जोरदार थप्पड़ नैना के गालों पर जमा दिया नैना की लात की वजह से विक्रांत दूर जा गिरा वहीं विक्रांत के थप्पड़ की वजह से नैना भी छिटक कर दूर जा गिरी विक्रांत का थप्पड़ इतना जोरदार था कि नैना के गालों में हल्की सूजन सी आ गई थी इस बार दोनों ने एक दूसरे पर बराबर प्रहार किया था क्या नैना विक्रांत से इस मुकाबले में हार जाएगी ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को